नमस्कार मैं हूँ ईशा अग्रवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो और मुस्कुराते रहो जीवन के दाता सासू के स्वामी सासू के स्वामी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 छोटा गांव है लेकिन बहुत सुंदर गांव है यहाँ पर हम पंचदेवल के गवर्नमेंट स्कूल में आए हुए हैं यहाँ पर सर से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है टोटल संख्या 800 की है जिसमें पाँच सौ साढ़े पाँच लड़कियाँ और यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी उसकी कमी रह गई हैं जैसे कि लड़कियाँ हैं तो बाथरूम्स वग़ैरह ज़्यादा चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से कमी रह रही है तो जल्दी से आप पंचदेवल आइए और यहाँ पर जो और बाथरूम की सुविधा बच्चियों के लिए जरूर बनाइए अगर आपको मेरी दिल तक आवाज पहुंच प्रिंसिपल है विजय जी विजय जी से बात करते हैं विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नमस्कार कैसे ठीक है सर आप यहां पधारे आपका बहुत बहुत स्वागत इस पावन धरा पर मैं दरअसल अलवर से हूं लेकिन मेरी जब से पोस्टिंग हुई है यहां ऐसा सुहा गया है कि अब यहां से जाने का मन नहीं कर रहा यहां के बच्चे यहां का एनवामेंट और यहां के लोग इतने सीधे और इतने अच्छे हैं ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में हम बैठे हुए हैं इतनी दूर होते हुए भी कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं वापिस अपने घर ट्रांसफ़र करवा के जाऊँ बहुत अच्छा यहां का का एनवायरनमेंट है है आप लोगों बीच-बीच में सानिध्य प्राप्त होता कई कई बार आए भी हैं हैं और हमने सेशन हमारे पर बीके के के द्वारा करवाए गए हैं। बच्चे बहुत अच्छा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम आपके सहयोग से बच्चों के उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहे विजय जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा स्कूल के बारे में बच्चों के बारे में जैसे कि आपने मेरे से जिक्र किया था योगा में बच, बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल टीचर्स भी हैं और अच्छे ट्रेनर्स भी आपके पास में तो मैं चाहूँगा थोड़ा स्कूल के बारे में स्कूल के जो हमारे शिक्षकगण हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें ज़रूर बताइएगा जी ये हमारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और सीनियर तक की यहाँ पर क्लासें चलती हैं लगभग 800 के आसपास हमारा नामांकन है जो पूरे पिंडवाड़ा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नामांकन श्रेणी में आता है यहाँ पर लगभग 500 सौ साढ़े पाँच के आसपास लड़कियाँ हैं लेकिन थोड़ी कमियाँ हैं जो हमने सरकार को कई बार लिखा भी है लेकिन संसाधनों की कमी या सरकार की कुछ कमियां रही हैं इसके कारण से हो नहीं पाया है हमारे यहाँ एक लड़कियों की संख्या ज़्यादा होने के अनुपात में शौचालय की संख्या बहुत कम है परंतु हम सभी के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि वो पूर्ति हम कर सकें कैसे भी करके हमारा प्रयास है ए, इस सेशन में हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से कैसे भी भामाशाहों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से दूसरी तरह से जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होंगे हम बनाने का प्रयास करते हैं हमारा यहाँ पर आर्चरी और योगा में योगा में हमारा विशेष योगदान रहा है हम पिछले दो साल से स्टेट खेल के आ रहे हैं पिछले साल हमारा रनरअप रहा था राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता में इस बार भी हम राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता में भाग ले हैं। और जिला स्तर पर हम प्रथम स्थान पर रहे थे क्या? हमारे दस बच्चे योगा का स्टेट खेल कर आए हैं आगे भी हमारा प्रयास रहेगा अगर इन्हें और सुविधाएं मिलें तो हम इनको नेशनल और इंटरनेशनल तक ले जाने का प्रयास करेंगे बहुत बढ़िया जी यहाँ पर शिक्षकों के बारे में बताइए किस किस तरह के हमारे, हमारे यहाँ पर शिक्षक शिक्षक बड़े ही कर्मठ और पूरी तरह से समर्पित हैं हमारा विद्यालय का रिजल्ट भी लगातार अच्छा रहा है शत प्रतिशत हमारा रिजल्ट रहा है, रह है। बाकी कुछ शिक्षकों की कमी होने के बाद भी कभी हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारे इस विषय के विषय अध्यापक नहीं है क्योंकि आपस में इतना अच्छा तालमेल है कभी ऐसा ही एहसास ही नहीं होता कि इस विषय का विषय अध्यापक नहीं होने के कारण उसकी कमी महसूस होती है हमारे हरीश जी बैठे हुए हैं यहाँ पर एल वन के अंग्रेजी के अध्यापक हैं और सीनियर तक की क्लासों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ये आपसी सहयोग और तालमेल का ही प्रभाव है नतीजा है कि कहीं बच्चों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो ऐसा हमारा सारा प्रयास रहता है इधर महावीर प्रसाद जी हमारे शार्वजनिक शिक्षक हैं इन्होंने अच्छा बच्चों को प्रशिक्षण दिया और योगा में स्टेट तक ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है विद्यालय के साथ सज्जा सुंदरता और सफाई में इनका हमेशा योगदान रहता है और प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रमों में भी पूरा योगदान हमारे शारीरिक शिक्षक महावीर प्रसाद जी का ही रहा है इसके अतिरिक्त मैथ के जो टीचर हैं किरण सिंह जी उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा प्रयास किया और उसके साथ में अभी यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए थे कंप्यूटर पर जी जी। जब उनका पीरियड फ्री होता है तो कंप्यूटर के जो कार्य है वो भी हम हमारे विषय अध्यापकों से ही करवाते हैं क्योंकि हमारे पास एलडीसी डी सी के पद खाली है और लगभग 25 हमारे यहाँ पर पद स्वीकृत हैं लेकिन 15 का ही स्टाफ यहाँ पर कार्यरत है 10 पद हमारे अभी भी रिखते हैं लेकिन बच्चों के हित के लिए हमने इतना प्रयास किया है कि बच्चों को कभी एहसास नहीं होता कोई पीरियड खाली नहीं जाता सभी शिक्षक यदि एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो दूसरा उस पीरियड को ले लेता है और हमारा प्रयास आगे भी रहेगा कि हम और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़े जी विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर आपने अपने स्कूल के बारे में बताया शिक्षकों के बारे में बताया और बच्चों की जो विशेषता है उसके बारे में आपने बताया तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी हो रहा है तो आने वाले समय में हम लोग आर्चरी को लेकर काफी काम करने वाले हैं तो उसमें आपका विशेष किस तरह रहेगा जी आर्चरी में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे हमारे यहाँ पर बच्चों के जो नामांकन की स्थिति है वो भी अच्छी है हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज़्यादा बच्चों को आर्चरी में भेजें और ये जो आदिवासी बेल्ट है बहुत अच्छा इन लोगों में क्षमताएं हैं अगर उनको सही से एन्वायरमेंट मिले प्रॉपर संसाधनों की उपलब्धता हो तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जी, जी. विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका विजय सिंह मीणा जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ को डिफाइन किया बच्चों की विशेषता टीचरों की विशेषता और अपनी स्कूल के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं तो आइए शौचालय की जो बात है लड़कियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण शौचालय की जो कमी महसूस हो रही है उसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हम सब मिलकर पूरा करेंगे आने वाले समय में और बहुत अच्छी तरह से करेंगे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 रहो, रहो, रहो, रहो। तो हरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बताइए इस खेल को लेकर या आर्चरी गेम को लेकर जो आप आगे आने वाले समय में जो आज के समय में कमी है पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है खेल का और जब बात आती है तीरंदाजी का तो तीरंदाजी के सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे हैं इवन एक अगर इंडियन किट लेने जाए तो दस हज़ार रुपये लगता है और कारों वाले तो सीधा लाख डेढ़ लाख वाला है तो ऐसे में बच्चे कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं चाहूँगा आप अपनी भावनाएँ बताइए जी सर सबसे पहले तो मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा सुना है ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में कि जिनसे मिलिए है तो तनाही खत्म होती है ऐसे विनम्र भाव के साथ आप तीनों का हमारे इस विद्या के मंदिर में हार्दिक स्वागत करता हूँ और कहा भी जाता है कि जब गांव देहात की मुफलिसी लालटेन की रोशनी के सहारे किसी शहर की तरफ जाते रास्ते पर टकटकी लगाकर किसी जहरपीर का इंतजार करती है तो सच मानिए उस राम में खड़े मिल के पत्थर पूजने योग्य हो जाते हैं क्या आज विद्यालय की जो कमियां हैं उनके लिए कोई संस्था हमारे जहन में सबसे पहले जिस संस्था का नाम उभरता है तो वो ब्रह्म है और जब सामाजिक उत्थान की बात हो या अभावों को पाटने की बात हो, जहां किसी जिम्मेदार कंधे की जरूरत हो तो एक ही संस्था हमें आकाशदीप की तरह नजर आती है और वो है ब्रह्मा कुमारी हमारे विद्यालय के कुछ जो अभाव है वो हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने आपके सामने रखे हैं। तो ये अभाव उन्हीं के सामने रखे जाते हैं जहाँ ये उम्मीद हो ये एक भाव हो कि हाँ यहाँ से कुछ मिलेगा तो ये बड़ा विश्वास है आपसे और तिरंदाजी के मामले में जैसा पूछा आपने तो अभी हाल ही एक राज्य स्त्री टूर्नामेंट हुआ तो उस टूर्नामेंट में टारगेट्स के जो भामाशाह थे वो हमारे कुमारी से आप ही थे तो एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्माण आपने उस राज्य टूर्नामेंट में किया है। एक चीज जो अनुभव करी है हमारे इस विद्यालय में सभी बच्चे जो हैं वो इन्हें एकलव्य कहता हूँ जी, जी। एकलव्य इसलिए कि ये आदिवासी क्षेत्र है और हमारे इन एकलव्यों में सामर्थ्य ज्यादा है जी, जी। बस केवल एक प्रेरणा की जरूरत रहती है और कुछ संसाधनों की जरूरत रहती है प्रेरणा के लिए हम सब एक साथ कर ही सकते हैं और संसाधनों के लिए तो आपसे निवेदन हम कर ही रहे हैं है। और एक इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं कि तिरंदाजी के क्षेत्र में इन बच्चों को नेशनल लेवल तक ले जाया जाए एक पहल जो करने की आपने सोची है ये उमदा विचार है आपका इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आगे सामर्थ्य हमारे बच्चों में है ही विद्यालय में खेल मैदान नहीं है तो खेल मैदान के अभाव की वजह से कई सारे ऐसे जो शारीरिक क्षमता वाले खेल हैं उनमें हम बच्चों को नहीं ले जा पाते तो हमारे पीटीआई जी और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी और हमारे जितने भी स्टाफ साथी हैं उन्होंने ये विचार किया कि भाई ऐसा है कि जैसे कबड्डी में ले जाना है कबड्डी में क्षमता अच्छी है इन बच्चों की खो में भी है लेकिन वो मैदान हमारे पास नहीं तो पहला हमने योगा और उसमें करी तो दो साल से जैसा हमारे साहब ने बताया कि दो साल से हम स्टेट लेवल पर खेलकर आ रहे हैं वही क्षमता तिरंदाजी में हमारे इन बच्चों की देखने को मिलेगी तो इसके लिए अगर आप ये पहल करते हैं तो मैं फिर से आपका साधुवाद करता हूँ और आपका वास्तव में स्वागत करने योग्य है ये विचार जी चल हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया है और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने जो भावनाएं व्यक्त किया खेल जगत में हम लोग जो अभाव है उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं एक तो तलेटी में आपको जो तपोवन है वहाँ पर मैदान भी मिलेगा और तीरंदाजी के सारे जो सामान हैं जैसे स्टैंड है बोर्ड है और आर्चरी के किट है वो सारे उपलब्ध रखेंगे और जिन बच्चों को भी अपनी प्रैक्टिस करना है वो बिल्कुल वहाँ पर आइए और निःशुल्क किसी भी प्रकार का कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये संसाधन उन्हें उपयोग करने को मिलेंगे और वो करते करते जो है हम लोग पूरी तरह से अपने यहाँ के सिरोही डिस्टिक के बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल में ले जाने का हमारा ख्वाब है और हम सब मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे ऐसी शिबाशा के साथ आइए मैं आपको एक और टीचर से मुलाकात कराता हूँ वहाँ प्रसाद जी हमारे साथ है रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुल रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन महावीर जी पीटी सर है उनसे बात करते हैं। जी, नमस्ते नमस्ते सर आप सभी को मैं यहाँ सारे शिक्षक महावर प्रसाद जीपर तो आसमंद जिले से हूँ जिले तो से हूँ यहाँ के लड़कों में क्षमता हो लेकिन यहाँ संसाधनों की बहुत कमी है खेल मैदान नहीं है यहाँ की उनकी विकास करे तो किसे तो हम आप सभी से यही आशा करते हैं कि यहाँ एक तो खेल मैदान के आसपास हो स्कूल के ताकि नज़दीक वो मिल जाए तो उनके बच्चों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है ये बच्चे हर खेल में आगे बढ़ सकते हैं ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें ये आगे नहीं बढ़े हम यहाँ पिछले तीन साल से स्टेट पे बच्चे योगाशन में ले जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछली बार बहुत अच्छा इनका लड़कों को प्रदर्शन इस बात भी इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था और हम चाहेंगे भविष्य में ये लड़के नेशनल इंटरनेशनल में जाएं थैंक यू महावीर प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर भावना है आप बच्चों के प्रति व्यक्त किया है और मैं चाहूंगा कि इस भावना को हम लोग मिलकर साथ आगे लेके चलेंगे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 और अभी हमारे साथ गणेश जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं इसी स्कूल में तो उनसे भी बात करते हैं गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है आप धन्यवाद आप सबका आप सब पदारे इसी स्कूल इस में ये आदिवासी अंचल का स्कूल है और जैसा कि आपकी जो संस्था है वो इस क्षेत्र में सेवा का कार्य बहुत अच्छा कर रही है आपकी सब कार्य अच्छे हैं दूसरी स्कूलों में आपका सेवक भी अच्छा है ये स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है आपसे लेकिन कई बार आपकी संस्था के लोग यहाँ यहाँ आते हैं और हम सब भी आपकी संस्था सेवा के में और जैसा कि आप देख रहे हो इसी इस संस्था में छात्रों की संख्या खूब ज्यादा है आसपास के स्कूलों में इतनी संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी सरकार की ओर से जो साधन मिलते हैं संसाधन मिलते हैं वो सभी स्कूलों में बराबरी होते हैं यहाँ पर दानदाताओं की कमी है इस क्षेत्र में आदिवासी अंचल है यहाँ पे दानदाता नहीं है कई बार तो दानदाता है स्टाफ को या बाहर से भी लाने पड़ते हैं तो प्रतिभा की इस क्षेत्र में भी कमी नहीं है बच्चे पढ़ने में भी बढ़िया है खेल कूद में भी बढ़िया है जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य जी और पीटीआई जी ने और हरीश जी ने आपको बताया कि यहाँ पे प्रतिभाएं हैं लेकिन खेल के मैदान नहीं है या खेल की जो सामग्री है वो भी इतनी उपलब्ध नहीं है जैसा कि अभी सबने बताया कि बच्चे तो योगा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतिवर्ष है, फर्स्ट पोजिशन पर आ रहे हैं जिले स्तर पर आ, वैसे ही कुछ खेल जो आदिवासी जाति से संबंधित है जैसे तिरंदाजी वाला तो तिरंदाजी वाला भी यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हैं वो निपुण हो निपुण अवश्य होंगे लेकिन उनके पास में सर सरकार की ओर से और विद्यालय में, में भी कोई संसाधन है नहीं है तो यदि आपकी संस्था इसमें सहयोग करती है तो जरूर बच्चों को फायदा होगा और ये बच्चे जरूर आगे विकास करेंगे यदि हो सके तो आपकी संस्था की ओर से इस स्कूल को भी जैसे दूसरी स्कूलों को आपने अडॉप्ट किया है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस स्कूल को भी अडॉप्ट करें और समय समय पर पदारें देखें आपसे जो सहयोग है वो करें तो इन बच्चों का है तो भविष्य है उज्जवल हो सकता है और हम स्टाफ हैं वो आपके संस्था के साथ में हमेशा है सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे धन्यवाद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 ते रहो मुस्कुराते रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज हम लोग पंचदेवल में बहुत ही सुंदर स्कूल में आए थे जहाँ पर बच्चों के सभी शिक्षकों से प्रधानाचार्य जी से हमारी मुलाकात हुई उनकी बातें भी आपने सुना और मैं चाहूँगा कि उनकी बातें अगर आपके दिल तक पहुँची हैं तो ज़रूर सहयोग का जो हाथ है वो आगे करिए और आइए यहाँ पर बहुत सुंदर जो है कुदरती जो सुंदर नज़ारा है उसे भी देखिए और इस कुदरत की वादियों के बीच में इस विद्या मंदिर को पंचदेवल का जो स्कूल है उसमें भी आप अपना विशेष विजिट करें और देखें और यहाँ पर जो सहयोग की जरूरत है वो भी करिएगा और साथ ही साथ हम मिलकर जो हैं अपने पिंडवाड़ा और आबरूड की जो प्रतिमा है बच्चों में और खास करके हरी जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई ये तो जन्म से एकलव्य है तो तीरंदाजी में इनका जो है अच्छी पकड़ होगी बस वो चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए जो आप सहयोग कर रहे हैं उसी से आगे इनका बच्चों का जो है कल्याण होगा और हम सब मिलकर अपने यहाँ से इस वर्ष या अगले एक दो वर्षों में एक बंदे को कम से कम हम जो है एक या दो चार बंदों को जो है हम नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुँचाने का जो खाब है वो देख रहे हैं और मैं इस को आप भी देखी है हम सब मिलकर एक एक सपना पूरा करेंगे जैसे लुंबाराम जी बने हैं ऐसा एक और मास्टरपीस जो है, नया लुम्बाराम जी को तैयार करेंगे हम मिलकर इन्हीं शुभ आशाओं के साथ पंचदेवल की कुछ विशेष बातें हो तो बताइए जी सर इसमें पंचदेवल जैसा आपने यहाँ आ रहे थे तो बड़ा सुंदर दृश्य देखा होगा प्रकृति बड़ी रमणीय है यहाँ पर जी। सबसे खास विशेषता तो यही ये यह पूरा क्षेत्र जो है वो आदिवासी अंचल है और अधिकतर जो घर परिवार है वो झोपड़ी नुमा है बच्चों की संख्या यहाँ पे जैसे सर ने बताया विद्यालय में बहुत ज्यादा है और शायद अपना पिंडवाड़ा के जो टॉप नामांकन वाले स्कूल है उसमें दूसरा नंबर शायद पंचदेवल का है, दूसरा या तीसरा तो देखने लायक कोई चीजें हैं देखने लायक जरूर इसमें पास में ही अपने पुष्कर राज्य का एक मंदिर है जहाँ अभी चार पांच साल पहले अपने बड़ी प्रतिष्ठा हुई है इसके अलावा अपने एक फली है देवस्थान फली वहाँ पे पंचदेवल महादेव जी का एक बढ़िया सुंदर रमणीय मंदिर है और वहां मंदिर के आसपास पुरातन कोई प्राचीन समय की पुरानी मूर्तियां मिली थी खुदाई के वक्त तो वो भी अभी सहेज कर रखी हुई है ये देवीस्थान फली वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है और उसी विद्यालय के परिसर में वो मंदिर बना हुआ है तो वो देखने जैसा है इसके अलावा अपने जैसे पुष्कर राज जी का मंदिर है तो वहां पर तो बाहर के लोग भी खूब आते हैं और पहाड़ की तलेटी में बसा हुआ है एक अपने फुलाबाई खेड़ा से ही बगल की तरफ जो पहाड़ है थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होता है और वहाँ भीमेश्वर जी महादेव जी का मंदिर है इतना सुंदर मंदिर मैंने अपने आसपास तो कहीं नहीं देखा और बारिश के समय जब वहां जाते हैं तो वहां के नजारे जो है वो स्वर्ग जैसे हो जाते हैं तो एक भीमेश्वर जी का मंदिर है फिर अपने एक नागपुरा साइड में है नाग बावची का मंदिर तो वहां पर वो भी देखने जैसा है इस तो ये कुछ ऐसे खास जगह है जो पंच देवल में अगर आप पदारते हो तो देखने जैसी है जी हरि जी आपने तो पंच देवल का पूरा जो है तीर्थ स्थल बना दिया मंदिरों के नाम गिनाते नहीं। नहीं। गिनाते बड़ा अच्छा लग रहा था और मुझे लगता है कि हमारी सभी श्रोता बंधु जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो आपका भी मन कर रहा होगा अरे पंच देवल में ये सारी चीजें है तो ज़रूर आप अपना जो है एक प्रोग्राम बनाइए अपने परिवार के साथ घूमने आइएगा सुबह सुबह आइएगा ताकि आप विद्यालय के बच्चों से टीचर से प्रिंसिपल से मिलकर आप इन तीर्थ स्थलों का भी आनंद लेकर अपने घर की तरफ एक नया जो है रिफ्रेशमेंट होकर आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर पहुंचेंगे ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओह शांति सुनते रहो मुस्कृत be जीवन की सरगम में प्रीत भरो तुम जीवन की सरगम में प्रीत भरो तुम प्यार प्यार प्यार लो, लो, लो, बाबा की छाया मैं हरदम रहो तुम बाबा की छाया में हरदम रहो हो तो